मुक्ति की रात बार एक बारह हेली ने एक चौंकाने वाली खोज की भगोड़े उसने दो भागे हुए गुलामों की खोज की दो भगोड़े सुजान और मार्गरेट कैटी और लेवी कॉफिन के घर पर शरण शरण ले रहे हैं जो भूमिगत रेल मार्ग यानी अंडरग्राउंड रेलवे पर एक स्टॉप था गुलाम पकड़ने वालों ने हेली से पूछा कि क्या उसे गुलामों के बारे में कुछ पता है अब उसे अपने परिवार की सुरक्षा या उन दो अजनबियों की मदद के बीच चयन करना होगा ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित यह शक्तिशाली कहानी हमें लोगों की आजादी के लिए एक युवा लड़की की तमन्ना और साहस के बारे में बताती है। मुक्ति की रात मैं आंटी केटी को मक्खन देने गई थी सभी लोग उन्हें आंटी केटी बुलाते थे अठारह की सुबह वो मुझे सिक्का देने के लिए दूसरे कमरे में गई फिर मैंने उनकी मदद करने का फैसला किया मैं मक्खन को तय वाली रसोई में ले जा रही हूँ मैंने इस से नीचे उतरते हुए वहां मैंने उसे मेज पर रख दिया कुछ हलचल हुई मैंने झेलमिला रोशनी में चार ओर देखा फिर मैं दूसरे कमरे में गई मैं दो कदम चली होंगी शायद तीन मेरा दिल चोरों से धड़कने लगा वहां अंधेरे में खड़े दो लड़के अंधेरे में दो लड़कियां खड़ी थी हमारे चेहरे आसपास पास थे वे वहां से हिली नहीं मैंने भी वही किया भगोड़े मैं चाची केटी और मिस्टर देवी कॉफिन को पिछली गर्मियों से जानती थी तब पापा और मामा हमें किंटकी से न्यूपोर्ट ले गए थे लेकिन न्यूपोर्ट में मुझे यह खबर अभी अभी मिली थी कि कॉफिन दंपत्ति भगोड़े दासों की मदद करते थे मैंने कुछ कदम आगे बढ़ाए क्या कुछ गड़बड़ है अपनी अजीब आवाज में कहा क्या तुम निश्चित रूप से ठीक हो मैं ठीक हूं मैंने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा अच्छा हो कि तुम जो मक्खन लाई हो वो मीठा हो मैंने घर की ओर दौड़ लगाई मैं शहर के किनारे पर आटा चक्की बर्फ से ढकी सड़क छोटे जंगल और खेतों के पिछले हिस्सों से होकर गुजरी क्या वो लड़कियां जंगल में जाकर छिपी थी क्या वे उन खेतों से होकर गुजरी थी उनमें से एक की एक मेरी ही उम्र की थी दूसरी भी उससे बहुत बड़ी नहीं हो सकती थी उससे पहले भी मैंने गुलाम देखे थे केंटक की गुलामों की कमी नहीं थी लेकिन मैंने कभी भगोड़े नहीं देखे थे मुझे पीछे से घोड़ों के खूरों की आवाज़ सुनाई पड़ी फिर आवाजें तेज हुई जल्दी मेरे सामने घोड़ों पर सवार चार आदमी खड़े थे क्या तुमने यहाँ किसी अवारा घोड़े को देखा है एक ने पूछा उसका चेहरा थूक से ठका था क्या तुमने किसी भटके हुए इंसान को देखा है दूसरे ने पूछा वे आदमी लगातार छींकते रहे मेरी आंखें एक घोड़े की काठी से लटकते हुए घोड़े पर पड़ी मैंने देखा कि वो सवार एक मोटी गर्दन वाला आदमी था वो मेरी ओर देख कर एक शक्की मुश्का उसने कहा हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते हैं मैश लो अपने पापा के लिए एक पर्चा फिर उसने एक कागज मेरे पैर की ओर फेंका फिर उसने बड़े हाथ से चाबुक चलाया तुम चाहो तो हम तुम्हें घर छोड़ सकते हैं उसने अपनी टोपी झुकाते हुए कहा ऐसा करके हमें खुशी होगी मैंने उनके जाने का इंतजार नहीं किया जैसे ही मैं अपने खलियान के पास पहुंची मैं जोर से चिल्लाई और पापा तेजी से भागते हुए बाहर आए चार अदनबियो ने मुझे यह दिया मैंने कागज लहराते हुए कहा फिर हमने साथ में मिलकर वो कागज़ पढ़ा छः डॉलर का इनाम भगोड़ों को पकड़वाने के लिए दो निगरों लड़कियाँ सुजान और मार्गरेट टेनिसी से दो जनवरी को की रात को भागी मैंने पापा की ओर नजर घुमाई क्या आप किसी भगोड़े की मदद करेंगे मेरा मतलब है अगर आपको पता हो कि वो लड़कियां कहाँ हैं तो आप क्या आप बताएंगे पापा ने मेरी तरफ़ देखा जैसे ही मेरे मन को जानने की कोशिश कर रहे हो फिर उन्होंने धीरे धीरे शुरू किया मुझे गुलामी पसंद नहीं है लेकिन भगड़े की मदद करने के खिलाफ एक कानून है उसके लिए न्यायाधीश मुझ पर मुझ पर पाँच डॉलर का जुर्माना लगा सकता है या फिर कोई हमारे खल्याण में आग लगा सकता है गुलाम पकड़ने वाले लोग गुलामों की मदद करने वालों लोगों की अलग अलग तरीक़ों से करने वालों को अलग अलग तरीकों से चेतावनी देते हैं फिर पापा ने हमारे घर को देखा फिर उन्होंने मुझे देखा मुझे गुलामी पसंद नहीं है मुझे वो कानून पसंद नहीं है लेकिन मैं कोई परेशानी मोल नहीं लेना चाहता हूं। भगोड़े खुद अपने ख्याल रख सकते हैं हमें उसमें कोई दखल नहीं देना चाहिए मैं पापा के शब्दों को जल्दी भूल नहीं सकी बाद में जब माँ ने मुझे बीमार पड़ोसी को खाना देकर आने को कहा फिर मैं गोल चक्कर लगाकर ही घर वापस गई जब मैं लेवी कॉफिन की दुकान में घुसी तो मेरे भीतर कुछ उगल रहा था मिस्टर कॉफिन काउंटर के पीछे से मुस्कुराए हेलो हेली मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ मैंने अपना गला साफ किया आज सुबह चार आदमी हमारे खलिहान में आए वे गुलाम पकड़ने वाले लोग थे उन्होंने भगोड़े उन्हें भगोड़ों भगोड़े गुलामों की तलाश थी मिस्टर कॉफिन ने अपने बही खाते से आँखें उठाकर मुझसे नज़र मिले पापा ने मुझे बताया कि भगोड़ों की मदद करने वालों के खिलाफ एक कानून है लोगों का कहना है कि भगोड़ों की मदद करने के लिए लोग मुसीबत मुसीबत में पड़ सकते हैं मेरा उसमें क्या रोल था पापा के अनुसार मैं उसमें दखल दे रही थी मिस्टर कॉफिन ने अपनी कलम रखी पर तुम उस कानून के बारे में क्या सोचती हो हेली मैं मुझे नहीं पता पापा के अनुसार कानून कानून होता है मैं कॉडल परिवार उसी समय दुकान में घुसा मिस्टर कॉफिन काउंटर के बाहर आए और तेजी से मुझे एक तरफ ले गया उनकी आवाज़ हल्की लेकिन दृढ़ थी पिता की बात मानना ही सही है वो एक अच्छे आदमी है लेकिन तुम्हारी भी एक अंतरात्मा है बेटा एक क्वेकर के रूप में मैं वो कुछ रुके और उनकी आंखें नरम हो गई अपने पापा से हेलो मेरी नमस्ते कहना हेली मेरे नमस्ते कहना शायद हम तीनों मिलकर इस बारे में कभी और बात कर सकते हैं मुझे पता था कि मुझे सीधे घर जाना चाहिए बाहर मेरी जिज्ञासा बारिश के उफान वाली नदी में कॉर्क की तरह उछल रही थी दुकान से लेकर कॉफिन्स का घर एकदम पास था चाची केटी मुझे दरवाजे पर मिली मैंने उन भगोड़ी लड़कियों को देखा मैंने तेजी से कहा सुजान और मार्गरेट को एक लंबे समय तक मुझे पैरों के नीचे के लकड़ी के बोर्ड की आवाज़ें सुनाई दी अंत में चाची कैटी ने दरवाजा खोला औ हेली मैं तुम्हें अपने मेहमानों से मिलवाना चाहती हूँ हम नीचे तय वाले रसोई में गए मुझे कैमोमोइल चाय की तेज खुशबू आई दोनों लड़कियां मेज पर बैठी थी जब उन्होंने मुझे देखा तब उनके चेहरे मुरझा गए सब ठीक है लड़कियां? चाची केटी ने लड़कियों से कहा और उन्होंने मुझे आगे किया हेली तुम यहाँ इनके पास बैठो मैं अभी अपनी बुनाई लेकर वापस आती हूँ मैंने दूसरे कमरे की ओर अपनी नज़र डाली लेकिन अभी छुपने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे दिमाग को पढ़कर आंटी केटी ने कहा छिपना तभी जब कोई परेशानी हो या कहकर वो वहाँ से चली गई मुझे चाची केटी ने सुबह जो सिक्का दिया था मैं उससे अपनी जेब में उससे अपनी जेब में खेलने लगी सिक्का अचानक मेरी जेब से निकलकर फर्श पर गिरा सुजा मार्केट या मुझे नहीं पता किसने अपने पैर से सिक्कों को दबाया फिर उसने उसे छीन लिया वो मेरा है मेरी आवाज ने मुझे भी चौंका दिया मैंने वो सिक्का कमाया है मैंने कहा मैं मक्खन बनाती हूँ और माँ मुझे वो मक्खन बेचने की अनुमति माँ ने मुझे वो मक्खन बेचने की अनुमति दी है मैं उस सिक्के से एक रिबन खरीदना चाहती हूँ लाल रंग का रिबन फिर उन दोनों लड़कियों ने एक दूसरे को देखा वो शायद मुझे भापने की कोशिश कर रही थी क्या वो मुझ पर भरोसा कर सकती थी मैं वहां क्यों आई थी उनकी आंखें मुझे घूर रही थी और मैं एकदम तन गई थी फिर एक पुरुष कीिसकी जिस लड़की ने मेरा सिक्का लिया था वो खड़ी हुई जब मैं स्वतंत्र स्वतंत्रता प्राप्त करूंगी फिर मैं कोई नौकरी ढूंढूंगी उसने कहा उसके बाद में बहुत कमाई करूंगी इस सिक्के से आप क्या खरीदनी करेंगी या खरीदेंगी माँ उसने गहरी सांस लेकर कहा मालिक ने माँ को बेच दिया है बहन और मैं उन्हें वापस खरीदना चाहते हैं उसके शब्द मुझे ऐसे चुभे जैसे वो गुलाम पकड़ने वालों का कोड़ा हो आप वो कैसे करेंगी अपनी माँ को आप कैसे वापस लाएंगी पता नहीं पहले हमें आज़ादी पाना है उसने मुझे सिक्का दिया तुम इसे रखो मुझे यह नहीं चाहिए यह तुम्हारा है फिर वो मेरी और बढ़ी और उसका हाथ अभी भी खुला था माफ़ कीजिए मैंने सिक्के को धीरे धीरे लेते हुए कहा मुझे माफ़ करें मैं आपकी माँ की मदद नहीं कर पाऊंगी अचानक हमारे ऊपर से कदमों के चलने की आवाज़ सुनाई थी मिस्टर कॉफिन आंटी केटी को बुलाने के लिए चिल्ला रहे थे उन्होंने सीढ़ियों से नीचे उतरकर लड़कियों को कहीं दूसरी जगह छिपा दिया सीधे घर जाओ बेटा उन्होंने मुझसे कहा तुम्हारे पिता चिंतित होंगे दरवाजा मुश्किल से बंद ही हुआ जब मैंने चार आदमियों को तेज दौड़ते आते हुए देखा सड़क पर लोगों की एक भीड़ इकट्ठा हुई मैं उनके बीच में से निकली फिर घोड़े कॉफिंस के घर के सामने जाकर रुके चारों आदमी घोड़ों से छलांग लगाकर उतरे और जोर जोर से कॉफिंस के घर का दरवाजा पीटने लगे तुम भगोड़े गुलामों को शरण देते हो उनमें से एक चिल्लाया तुमने उन्हें छिपा रखा है दूसरे ने आरोप लगाया मेरे आसपास सभी लोग हाथा पाते हाता पाई करने लगे दरवाजे पटके गए पर्दे खींचे गए मोटी गर्दन वाले व्यक्ति ने घर के चारों ओर तहकी तहकीकत की मैं भी पीछे पीछे गई पर छिप कर झाड़ी के पीछे जाकर छिपी दुर्घटना कांच और कांच टूटे और बरसे और फिर बरामदे में फैल गए उस आदमी ने एक और पत्थर उठाया दुर्घटना फिर उसने दूसरा पत्थर उठाया मैं तेजी से उछल खड़ी हुई मैंने उन्हें देखा मेरे मुँह से शब्द उछल बाहर निकले हेली मिस्टर कॉफिन ने दरवाजा खोला और फिर उसने अपने पीछे खींच लिया बेटी उन्होंने चेतावनी दी मैंने आज सुबह दो लड़कियों को विंटेस्टर रोड पर जाते हुए देखा वे चरागा और जंगल में से होकर जा रही थी वो आदमी करीब आए तुमने उन दोनों को देखा तुमने उन्हें उत्तर की ओर जाते हुए देखा जी सर क्या उस आदमी ने तुमसे यह कहने को कहा मैंने थूक निकला नहीं सर उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा फिर वो आदमी हसा और मिस्टर कॉफिन को घूर कर देखा यह बड़ा सख्त पत्थर है उसने खिड़की के कांच कर फेंकते हुए कहा कांच चूर चूर होकर बिखर गया घोड़ों पर सवार हो उसने दूसरों को आदेश दिया मैंने अपनी आंखें बंद कर ली अब हमें विंचेस्टर रोड जाना है उसने मेरे कंधे को छटा कर कहा मैंने अपनी इंगली उठाकर उस ओर इशारा किया और फिर वो चले गए सच में चले गए मेरे घुटने कांपने लगे और मैं जमीन पर फिसल गई तभी एक कोमल हाथ ने मेरे सिर को छुआ मैंने दखल दी मैंने मिस्टर कॉफिन के चेहरे की ओर देख कहा फिर देर तक सन्नाटा छाया रहा मेरी टुड्डी को अपने हाथ से सहलाते हुए मिस्टर कॉफिन मुस्कुराए फिर धीरे से घर की ओर चलते हुए उन्होंने कहा धन्यवाद बेटी उन्होंने दुकान में अंतरात्मा के बारे में जो कुछ कहा था उसके बारे में मैंने सोचा मैंने पापा के बारे में भी सोचा तुमने उसमें क्या दख, क्यों दखल दी हैली मुझे लगा पापा मुझसे पूछेंगे और वे खुश नहीं होंगे और पापा को नाखुश करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा लेकिन पापा ने खुद को मजबूत दिमाग वाला बताया था और अगर इसका मतलब है खुद के लिए सोचना और दूसरों के हितों के लिए भी सोचना तो मैंने जो किया वो ठीक ही किया पापा शायद उससे सहमत न हो लेकिन मैं जो हूँ वो हूँ और मैं ज़्यादा बहादुर बनने की कोशिश करूंगी मैंने अपने लिए सुजान और मार्गरेट की तरफ बहादुर होने का लक्ष्य रखा है मैंने अपनी बाहें उठाई और उन्हें ऊंचा ऊंचा उठाया फिर मैं देर से दोपहर को फिर मैं देर से दोपहर को निहारा फिर अपना सिर वापस झुकाया आज की रात साफ़ हो मैंने कहा तारों वाली रात शुभ रात्रि दौड़ने के लिए उम्मीद के लिए मुक्ति के लिए समाप्त